पत्रावली 115 श्री आला सिंगा पेरूमल को लिखित संयुक्त राज अमेरिका 31 अगस्त अट्ठारह सौ चौरानवे प्रिय आला सिंगा अभी मैंने बोस्टन ट्रांसक्रिप्ट में मद्रास की सभा के प्रस्तावों के आधार पर लिखा अपने ऊपर एक संपादकी देखा उन प्रस्तावों की प्रतिलिपि आदि मुझे कुछ भी नहीं मिली है यदि तुम लोगों ने भेज दिया है तो शीघ्र ही मिल जाएगी अभी तक तुमने अद्भुत कार्य किया है मेरे बच्चे कभी कभी घबराकर मैं जो कुछ लिख देता हूँ उसका कुछ ख्याल न करना अपने देश से पंद्रह हजार मील की दूरी पर अकेला रहने और कट्टरपंथी शत्रु भावापन्न ईसाइयों के साथ एक एक इंच जमीन के लिए लड़ते रहने पर कभी कभी घबरा उठना स्वाभाविक है मेरे वीर बालक तुम्हें इन बातों को ध्यान में रख ही कार्य करते रहना चाहिए शायद भट्टाचार्य से तुमको यह समाचार मिल गया होगा कि जीजी का एक सुंदर पत्र मुझे मिला था उसने अपना पता इस प्रकार घसीट कर लिखा था कि मैं बिल्कुल नहीं समझ सका इसलिए उसके पत्र का जवाब भी मैं उसे सीधे नहीं दे सका फिर भी उसके अनुसार मैंने सब कुछ किया है मैं मैसूर के राजा साहब को अपने फोटो भेज चुका हूँ तथा पत्र भी लिखा है खेतड़ी के राजा साहब को भी मैंने एक फोटो भेजा है परंतु अभी तक उसके पहुंचने का समाचार मुझे नहीं मिला उसका पता लगाना कुक एंड सन्स रैम पार्ट रो बम्बई के पते पर मैंने उसे भेजा है इस बारे में सब समाचार पूछकर राजा साहब को एक पत्र लिखना आठ जून का लिखा हुआ उनका एक पत्र मुझे मिला है यदि उसके बाद उन्होंने कुछ लिखा हो तो वह अभी तक मुझे नहीं मिला भारतीय समाचार पत्रों में मेरे संबंध में जो कुछ प्रकाशित हो उन्हें तुम तो मेरे पास यहाँ भेज देना मैं उन पत्रों में ही उन समाचारों को पढ़ना चाहता हूँ समझे और अंत में चारूचंद्र बाबू का जिन्होंने मेरे साथ अत्यंत सहृदयतापूर्ण व्यवहार किया है विस्तृत समाचार लिखना उन्हें मेरा आंतरिक धन्यवाद कहना मुझे उनके बारे में कुछ भी याद नहीं यह या हमारे तुम्हारे आपस की बात है क्या तुम मुझे उनका विस्तृत विवरण भेज सकते हो थियोसाफिस्ट लोग अब मुझे चाह तो रहे हैं किंतु यहाँ पर उनकी कुल संख्या सिर्फ छः सौ तो पचास है इसके अलावा ईसाई वैज्ञानिक क्रिश्चियन साइंटिस्ट हैं वे सभी मुझे पसंद करते हैं उनकी संख्या लगभग दस लाख होगी यद्यपि मैं दोनों दलों के साथ काम करता हूँ फिर भी मैं किसी में शामिल नहीं हूँ और यदि भगवत कृपा हुई तो दोनों ही दलों को मैं ठीक रास्ते पर ला सकूँगा क्योंकि वे लोग तो सिर्फ कुछ अर्ध सत्यों को ही दोहराते रहते हैं आशा है कि यह पत्र तुम्हारे पास पहुंचने तक नरसिंह को रुपया पैसा मिल जाएगा मुझे कैट का एक पत्र मिला है किंतु उसके तमाम प्रश्नों का उत्तर देना तो एक पुस्तक लिखना है अतः तुम्हारे पत्र के द्वारा ही मैं उसे आशीर्वाद भेज रहा हूँ तुम उसे यह याद दिला देना कि हम दोनों की विचारधाराएं भिन्न होने पर भी हम एक दूसरे के विचारों में निहित सामंजस्य को देख सकते हैं अथवा चाहे जिस चीज़ में भी विश्वास करें इसमें कोई हानि नहीं है उसे काम करते रहना चाहिए बालाजी जीजी जी, जी, जी डॉक्टर तथा हमारे उन सभी मित्रों तथा महदाशय देशव्रति व्यक्तियों को मेरा प्यार कहना जिन्होंने अपने देश के निमित्त अपने सारे मतभेदों को भुलाकर साहस तथा महत्ता का परिचय प्रदान किया है एक छोटी सी समिति की स्थापना करो और उसके मुखपत्र स्वरूप एक नियतकालिक पत्रिका निकालो तुम उसके संपादक बनो पत्रिका प्रकाशन तथा प्रारंभिक कार्य के लिए कम से कम कितना व्यय होगा इसका विवरण मुझे भेजो तथा समिति का नाम एवं पता भी लिखना इस कार्य के लिए न केवल मैं स्वयं सहायता करूंगा, वर यहाँ के और लोगों से भी अधिक से अधिक वार्षिक चंदा भिजवाने की व्यवस्था करूंगा। कलकत्ते में भी इस प्रकार की व्यवस्था करने के लिए लिखो मुझे धर्मपाल का पता भेजो वे बहुत ही शानदार बड़े अच्छे आदमी हैं हम लोगों के साथ मिलकर वे बहुत ही अच्छी तरह से कार्य करेंगे यह ख्याल रखना कि इन सारे कार्यों की देखभाल तुमको ही करनी होगी नेता बनकर नहीं सेवक बनकर क्या तुम्हें मालूम है कि नेतृत्व की भावना के किंचित मात्र प्रकाश लोगों में ईर्ष्या की भावना को जगाकर सारा काम बिगाड़ देता है सब सबकी सब बातें मान लेने को तैयार रहो बस इतना ख्याल रखो कि मेरे सब मित्र एकत्र रहें इसे समझ रहे हो ना धीरे धीरे कार्य में अग्रसर होकर उसकी उन्नति की चेष्टा करते रहो जे तथा अन्य लोगों को जिनको अभी अभी अर्थार्जन करने की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है जो कुछ कर रहे हैं करने दो यानी वे चारों और विचारों का प्रसार करते रहें जी जी मैसूर में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है काम करने का यही ढंग है मैसूर किसी दिन हम लोगों का एक बहुत बड़ा गढ़ बन जाएगा मैं अब अपने विचारों को पुस्तका में प्रकाशित करने जा रहा हूँ और आने वाले जाड़े में सारे देश में घूम घूम मैं समितियाँ संगठित करूँगा यह देश एक बृहद कार्य क्षेत्र है और यहाँ पर जितना ही कार्य होगा उतना ही इंग्लैंड के लोग उसको ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत होंगे अब तक तुमने सचमुच बड़ी अच्छी तरह से कार्य किया है मेरे बहादुर बच्चे प्रभु तुम में पूर्ण शक्ति का संचार करेंगे इस समय मेरे पास 9000 रुपये हैं जिसका एक अंश मैं तुम्हें संगठन के लिए भेज दूँगा तथा यहाँ लोगों से वार्षिक अर्धवार्षिक तथा मासिक तौर पर मद्रास में तुम्हारे पास धन भिजवाने की व्यवस्था करूंगा तुम अब एक समिति तथा एक पत्रिका का और आवश्यक परिचालन यंत्र का शुभारम्भ कर दो इस बात को कुछ ही लोगों में रहने दो लेकिन साथ ही साथ मद्रास में एक मंदिर की स्थापना के लिए मैसूर तथा अन्य स्थानों से अर्थ संग्रह करने का प्रयास करो जिसमें एक पुस्तकालय हो तथा ऑफिस के लिए और प्रचारकों के लिए अर्थात अगर कोई सन्यासी या वैरागी आ पहुँचे उनके लिए कुछ कमरे हो इस प्रकार हम धीरे धीरे कार्य में अग्रसर होंगे मेरे कार्य के लिए यह एक महान क्षेत्र है और यहाँ जो कुछ किया जाता है इंग्लैंड के कार्य के लिए मार्ग प्रशस्त करता है तुम्हें मालूम ही है कि रुपया रखना यहाँ तक कि उसे छूना भी मेरे लिए सबसे अधिक कठिन है यह अत्यंत अरुचिकर है और मन को अधोगामी बना देता है अतः कार्य संचालन तथा वार्षिक मामलों की व्यवस्था के लिए एक समिति का गठन करो यहाँ पर मेरे कुछ मित्र हैं जो मेरे आर्थिक मामलों की व्यवस्था करते हैं समझ रहे हो अर्थविषयक इस भयानक झंझट से मुक्ति पा जाने पर मैं सुख की सांस ले सकूँगा अतः तुम लोग जितने शीघ्र संगठित होकर और तुम मंत्री तथा कोषाध्यक्ष बनकर मेरे मित्रों तथा समर्थकों से स्वयं पत्र व्यवहार कर सको उतना ही तुम्हारे तथा मेरे लिए हितकर है शीघ्र इस कार्य को संपन्न कर मुझे सूचित करो समिति को एक असंप्रदायिक नाम दो मैं समझता हूँ कि प्रबुद्ध भारत नाम रखना अच्छा है यह नाम हिंदुओं के मन में किसी प्रकार का आघात न पहुँचा बौद्धों को भी हमारी ओर आकृष्ट करेगा प्रबुद्ध शब्द की ध्वनि से ही प्रधन बुद्ध बराबर बुद्ध के सहित अर्थात गौतम बुद्ध के साथ भारत को जोड़ने पर हिंदू धर्म के साथ बौद्ध धर्म का सम्मिलन समझा जा सकेगा अस्तु तो इस विषय में अपने सब मित्रों के साथ विचार विमर्श भी करना वे जैसा अच्छा समझें मठ की गुरुभा को भी इसी प्रकार का संगठन बनाने के लिए लिखो किंतु तो अर्थविषयक व्यवस्था तुमको ही करनी होगी वे सब सन्यासी हैं आर्थिक झंझटों में फंसना वे पसंद नहीं करेंगे आला सिंगा यह निश्चित जानना कि भविष्य में तुमको अनेक महान कार्य करने होंगे अगर तुम उचित समझो तो बड़े बड़े लोगों में कुछ ऐसे लोगों को जुटा लो समिति के कार्यकर्ता के रूप में जिनका नाम रहेगा भले ही काम वस्तुतः तुम्हें ही सब करना पड़े उनके नाम से तुम्हें बड़ी सहायता मिलेगी तुम पर अगर कर्तव्य कर्मों का बोझ अत्यधिक हो और उनसे अगर तुम्हें समय न मिले तो जी को व्यावसायिक भाग का काम संभालने दो मैं आशा करता हूं कि धीरे धीरे मैं तुम्हें तुम्हारे कॉलेज के काम से छुड़ा ले सकूंगा, जिससे सब परिवार अभुक्त न रहकर तुम जी जान से काम कर सको अतः काम करो मेरे बालकों काम करो कार्य का कठिन भाग बहुत कुछ हल हो चुका है अब यह प्रतिवर्ष धीरे धीरे स्वयं ही अग्रसर होता जाएगा और यदि तुम लोग सिर्फ मेरे भारत लौटने तक भली भांति उसकी देखभाल कर सको तो फिर अत्यंत द्रुतता के साथ उसकी बढ़ोतरी होती रहेगी तुम लोग इतना सब कुछ कर चुके हो यही सोचकर आनंद करो यदि कभी मन में निराशा का भाव उदित हो तो उस समय यह विचार करो कि पिछले एक वर्ष में कितना कार्य हुआ किस तरह नगण्यता से निकलकर आज हम देख रहे हैं कि दुनिया भर की नज़र हम लोगों पर टिकी हुई है केवल भारत ही नहीं बाहरी दुनिया भी हम लोगों से बड़े बड़े कामों की उम्मीदें रखती है मिशनरी मजुमदार तथा निर्बोध पदाधिकारी कोई भी सत्य प्रेम तथा निष्कपटता को रोक नहीं सकते क्या तुम निष्कपट हो मरते दम तक निस्वार्थ और प्रेम प्रेमपरायण तब डरो नहीं मृत्यु को भी नहीं आगे बढ़ो सारा संसार आलोक चाहता है उसे बड़ी आशा है एकमात्र भारत ही में यह आलोक है यह रहस्यपूर्ण निरर्थक धार्मिक अनुष्ठानों में या छल कपट में नहीं है यह उन उपदेशों में है जो यथार्थ धर्म के सार तत्व की महिमा की शिक्षा देते हैं सर्वोच्च आध्यात्मिक तत्व की शिक्षा देती है यही कारण है कि प्रभु ने इस जाति को इसके इतने सारे उतार चढ़ावों के बावजूद आज भी सुरक्षित रखा है अब समय आउपस्थित हुआ है मेरे वीर हृदय युवकों या विश्वास रखो कि अनेक महान कार्य करने के लिए तुम सबका जन्म हुआ है कुत्तों के भूखने से न डरो नहीं स्वर्ग के वज्र से भी न डरो उठ खड़े हो जाओ और कार्य करते चलो सच स्नेह तुम्हारा अभिवेक आनंद है